नहीं, नहीं बताऊंगा कहाँ पर बैठे हैं <laughs> बस दस मिनट हम परमेश्वर के वचन से मन करेंगे कितने मिनट दस एनर्जी पहला तिमोतीस की पत्री हम खोलेंगे दस मिनट बोले गया अच्छा पहला अध्याय दूसरा पर्व देखते हैं तीमोतीस को जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है इस आयत पर नहीं देखेंगे हम लेकिन कुछ बातें तिमुच को पौलोस लिखता है तिमुच एक जवान परमेश्वर का सेवक है जिसे उसे नामक एक नगर में बड़ा ही महत्वपूर्ण नगर था जैसे आज के जमाने में बता दीजिए नई दिल्ली नई दिल्ली से भी बड़ा शहर था उस जमाने का उस शहर में एक पासवान के रूप में उसे नियुक्त किया गया था और पौरुष उसे दिखता है और पहला तिमोट्यूस, दूसरा मूसरा में कई बातें उसके बारे में बताता है कितने लोग सुन रहे हैं शैतान आपके दिमाग को भटका रहा है इधर उधर देख रहे हैं बाइबल में कई पुस्तकें जवानों के लिए लिखी गई है जानते हैं बाइबल में कई पुस्तकें जवानों के लिए लिखी गई है कौन कौन से पुस्तक है वेरी गुड नीति वचन जवानों के लिए नीति वचन जो अपना जीवन पार कर दिया उसके लिए नहीं है जो जीवन शुरू कर रहा है उसके लिए और सभोपदेशक भी उसी के लिए जवान के लिए वचन संगीता भी जवानों के लिए श्रेष्ठ गीत भी जवानों के लिए बुढ़ो के लिए क्या थे? बोलो भाई शर्म क्यों आता है तो तीनों जवान और इसे कई बार मैं लगा के सुनता रहता हूं पढ़ता रहता हूं क्योंकि जवान सेवक के लिए लिखा गया इसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है कि एक जवान का जीवन किस प्रकार का जीवन भैया पहली बात हम देखते हैं पहला तीनोदेश उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद में लिखा गया है कि सर्वप्रथम विनती और प्रार्थनाएं हर एक के लिए किया जाए और प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ हरेक के लिए किया जाए सो so, जवान का जीवन सर्वप्रथम सबसे पहले ध्यान से सुने सबसे पहले एक जवान का जीवन कैसा होना चाहिए प्रार्थना प्रार्थना का जीवन कैसा जीवन प्रार्थना, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए यीशु मसीह के जीवन को देखकर सीखें कि उसका जीवन कैसा जीवन था प्रार्थना का जीवन इन उसका पांचवा अध्याय उसका सातवा पद में देखते हैं कि यी को परमेश्वर के सम्मुख में गिड़ गिरा रो रो कर, कर प्रार्थना करता था कई लोग पूछते हैं कि प्रार्थना कैसा करना चाहिए बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है यहूदा उसका पीछवा पद में कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करके अपनी आत्मिक उन्नति करते जाओ अर्थात आत्मिक उन्नति कैसे होगी विश्वास और और प्रार्थना के द्वारा आत्मा में प्रार्थना पहला क्रोन उसका ज्यादा अध्याय देखते हैं कि पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना और पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना दो अलग अलग बातें सेम नहीं है अर्थात पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करना अन्य भाषा में प्रार्थना रोमिया उसका आठवा अध्याय में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम कौन से शब्द परमेश्वर के सम्मुख में बोलें कैसे हम परमेश्वर से प्रार्थना करें सो आत्मा में प्रार्थना करना है न चाहे आत्मा के साथ प्रार्थना कर रहे या बुद्धि के साथ शब्दों में प्रार्थना कर रहे किसमें प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, है प्रार्थना कब करेंगे कैसे करेंगे यह बड़ा प्रश्न है यीशु मसीह ने कहा तुम कोठरी में जाओ दरवाजा बंद करो और प्रार्थना करो कुछ लोगों को वो जमता नहीं है उस वक्त एक परमेश्वर का दास था कहता था मैं मॉर्निंग वॉक में निकल के प्रार्थना करता था है तो परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा हो हर एक जवान का जीवन कैसा हो प्रार्थना पूर्ण जीवन दूसरी बात हम देखते हैं दूसरा तिमो उसका दूसरा अध्याय उसका पंद्रहवा पद में लिखा गया है कि अध्ययन करने वाला जीवन होना है कौन सा परमेश्वर का वचन का ज्ञान रखने वाला जीवन पहला जीवन कैसा होना चाहिए प्रार्थना का जीवन दूसरा वचन का ज्ञान रखने वाला जीवन ए मैन ऑफ वर्ड होना चाहिए दूसरा तिमोतीस तीसरा अध्याय उसका चौदह पद से लेकर पढ़ेंगे तो देखेंगे की तिमोतीस को पॉलुस कहता है कि बचपन से जिस पवित्र शास्त्र का ज्ञान तुझे है उसमें तू उन्नति करते जा क्योंकि प्रेरणा से दिया गया है परमेश्वर का वचन आत्मा का प्रेरणा से दिया गया है उस वचन में दृढ़ होना बड़ा आवश्यक है कई जवान लोग मैं देखता हूं मोबाइल में केवल गाना भरते कई बार तो दुनिया भर का गाना भरते गाना ठीक है गाना रखना अच्छी बात है लेकिन बाइबल के मैसेजेस बाइबल के चैप्टर्स uh, है ना ऑडियो बाइबल मिलते हैं उसको भी लगाकर सुना करें है? परमेश्वर के एक महान दास है रॉप थॉम्सम कहते हैं कि दिन भर उनके घर में उनके कार में परमेश्वर का वचन का टेप बचता रहता है जितना आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरेंगे वचन को कंटस्थ करना वचन से अपने आप को भरना जितना आप परमेश्वर के वचन से भरेंगे अपने आपको उतना मजबूत आपका जीवन होते जाता है है ना एक पेड़ पौधा को जब लगाया जाता और उसे ऐसा छोड़ देंगे तो क्या होगा बढ़ेगा बढ़ेगा क्या वैसे आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह में यदि लगा है तो उसे पानी मिलना है मिलना है कि नहीं पानी क्या है परमेश्वर का वचन है वचन आपको मिलेगा तो आपका जीवन क्या होगा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा वचन के सुनने वाले वचन के पालन करने वाले बने तीसरी बात हम देखते हैं पहला तिमोथियस उसका पहला ध्यान यदि देखें और उसका पांचवा पद तो लिखा गया है कि आज्ञा का अंत यही है उसका टारगेट गोल यही है प्रेम और विश्वास और जो एक शुद्ध मन और अच्छा विवेक से निकलता है तिमोथस को बार बार पॉलुस इस बात को सिखाता और कहता है कि जवानी की अभिलाषा से कहकर भार और धार्मिकता शांति मेल मिलाप इन बातों का तू अनुकरण कर अर्थात एक खराए का जीवन कैसा जीवन खरा जीवन दाऊत भजन इक्यावन फिफ्टी वन में कहता है कि परमेश्वर मनुष्य के भीतर किस बात को ढूंढता है सच्चाई को ढूंढता है किसको ढूंढता है सच्चाई एक खरा जीवन खरा जीवन का मतलब क्या है सतर्क जीवन सतर्क रहना क्योंकि बड़े प्रलोभन कई लोग टेलीविजन से चिपके रहते हैं कुछ लोग सिनेमा का गुन गाते हैं कुछ लोग क्रिकेट से चिपके रहते हैं इन बातों का पीछा ना करें, लेकिन क्या परमेश्वर की इच्छा का पीछा करें, परमेश्वर की इच्छा में खरा बन जाए और आखिरी बात हम देखते हैं मैन ऑफ एक्शन बनना कैसा कार्य में लगा रहना है सेवा में लगा रहना है केवल सुनना नहीं लेकिन उसके अनुसार जीवन जीना भी है सब चार बातें हमने देखा क्या क्या है पहला कैसा जीवन होना चाहिए बोलिए प्रार्थना।, प्रार्थना का जीवन दूसरा वचन से भरा हुआ जीवन तीसरा बताइए खरा जीवन खरा जीवन निष्पाप जीवन और चौथा कार्य में लगा रहना है अर्थात परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ते रहना है हमने पिछले दिनों में देखा ये उसका छठवा अध्याय उसका बारवा पद में लिखा है कि आलसी मत बनो यानी नहीं आलसी मत बनो लेकिन उनका अनुकरण करो जो विश्वास और धीरज के द्वारा परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का वारिस होते हैं तो है प्रार्थना में जीवन बिताएं ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में जीवन बिताएं वचन की गहराई में बढ़ते जाए और खराए का जीवन समझौता ना करें, संसार से समझौता ना करें जहां आप हो तो और एक खरा जीवन व्यतीत करें और परमेश्वर आपका मदद करेगा कि आप स्वर्ग राज के लिए बड़े बड़े काम को करें परमेश्वर आपका सभी लोग इसी वक्त खड़े हुए जाए श्री बस प्रार्थना करें स्वर्गीय उपस्थिति को हमने अभी तक महसूस किया परमेश्वर की वचन से हमने सुना स्वर्गीय बातों के लिए हम परमेश्वर के बच्चन में एक बार